नारायण नारायण आज का विषय है सतगुरु की शरण में जाएं और संशय रहित वृत्ति से नाम लें श्री राम हमें जिस स्थिति में रखें उसी में जिसे संतोष होता है ऐसी वृत्ति को वृत्ति कहते हैं राम भक्ति में जो जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को जो वृत्ति दूर हटाती है उसी वृत्ति को विवेक कहते हैं चित्त में हमेशा रघुवीर का चिंतन करें अपनी वृत्ति को विषय में उलझने न दें वृत्ति में जब विषय वासना बहुत प्रबल होती है तब मूल विचार नष्ट होता है जब वृत्ति में अभिमान होता है तब भगवान का अनुसंधान छूट जाता है जो जो हम देखते हैं वही राम मान कर हृदय में राम का ही निवास है ऐसी वृत्ति हो भयानक अंधकार का निर्माण हुआ है उसे हटाने का राम नाम के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सूर्योदय होते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है वैसे ही वैसे ही राम ही सब संसार का कर्ता है यह भाव अपने चित्त में दृढ़ करें जिससे चित्तवृत्ति में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता यदि संत सज्जनों के वचनों को प्रमाण माने और चित्तवृत्ति शुद्ध हो तो नारायण प्रसन्न होगा जग स्वार्थमूलक है यह यद्यपि सत्य है तो भी अपनी वृत्ति से उसे पहचाना जा सकता है हम अपनी वृत्ति को सभी बातों से अलग कर लें आसक्ति के कारण उर्मी उठती है उसे भी हमें बचा लेना चाहिए अर्थात उस पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि सभी का निर्माण रघुनंदन ने किया है हम अपनी वृत्ति को निसंशय कर लें सदगुरु की शरण जाएँ और संशय रहित वृत्ति से नाम स्मरण करें जो सुख का धाम है जिसका अंतकरण शुद्ध होता है जिसका आचरण भी शुद्ध होता है परमात्मा के बारे में जिसकी वृत्ति शुद्ध होती है उसे फिर रघुनंदन दूर नहीं रहते हम सब कुछ करें किंतु वृत्ति से उसमें ना उलझें नाम स्मरण से प्रेम रखें तो उससे पुरुषोत्तम प्रकट होता है देह की हलचल जिसकी सत्ता से हो रही है उस रघुपति का स्मरण आनंद से हो जिसकी वासना नाम से जुड़ गई है उसे सज्जनों ने धन्य धन्य माना है पानी मिट्टी एक हो जाए तो उन्हें अलग करते नहीं बनता किंतु पानी में फिटकरी डालें तो पानी स्वच्छ हो जाता है वैसे ही विषय में आकृष्ट होकर भी हम नाम नामस्मरण करें तो विषय का विष नाम स्मरण सोख लेता है हम जितना बने नाम स्मरण करते रहें उसके सिवाय मन में और कुछ न लाए परा पश्यंती भैखड़ी वाणी इनसे भी अपने नाम को स्मरण में रखो इनसे भी परे नाम को स्मरण में रखो नाम स्मरण के सिवाय यदि और कोई वृत्ति का निर्माण होता है तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जो नाम में दंग रहता है वह राम रंग लूटता है अर्थात भक्ति की मस्ती में रहता है वाणी से निरंतर नाम लेते रहें मन को चिंता करने का अवसर ही ना दें नाम के बिना राम यह तो वैसा ही है जैसे पंखुड़ियों के बिना फूल जो अखंड नाम स्मरण करता है वही अंतकाल को जीतता है भगवान जैसा रखें उसमें हित मानें और अखंड नाम स्मरण करते रहें ऐसा करते करते जब हम अपने को भूल जाएँ तो समझना कि रघुवीर की कृपा हुई भगवान की प्राप्ति संतों की संगति और नाम का प्रेम ये भगवत कृपा के बिना नहीं मिलते सतत करें नाम स्मरण सब इच्छा राम करेंगे पूरन नारायण नारायण